कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 वें संध के 8वें अध्याय में दत्तात्रेजी द्वारा विभिन्न चीजों से, विभिन्न प्राणियों से, विभिन्न वस्तुओं से ली गई सीख के अनुसार बड़े ही सुंदर उपदेशों को और इस क्रम में इस समय दत्तात्रेजी बता रहे हैं कि उन्होंने पिंगला नामक वेश्या से भी कुछ सीखा। पिंगला वेश्या जब शाम से लेकर रात तक अपने ग्राहक का इंतजार करती रही और इस आशा में बाँट जोहती रही कि कोई न कोई धनी व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा और हर आता हुआ व्यक्ति उसे ऐसे ही लगता कि वो धनी व्यक्ति है और मेरे लिए ही आ रहा है लेकिन जब उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला तो उसके मन में भयंकर �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 ये कितने दुख की बात है हाय हाय मैं सच मुझ बड़ी ही मूर्ख हूँ तो पिंगला जी को अब ये एहसास हो रहा है कि पूरा जीवन मैंने यूं ही बेकार कर दिया उन्हें लग रहा है कि वो इंद्रियों के अधीन हो गई हम देखिए बहुत बड़ी कृपा हुई है उन पर कि वो सोच पा रही है नहीं तो कोई एक आम इंसान होता कृपा विहीन तो वो थक के सो जाता और अगली बार फिर से कोशिश करता लेकिन ये सोच रही है कि मैं इंद्रियों के अधीन हो गई अरे जिन दुष्ट पुरुषों का कोई अस्तित्व ही नहीं है उनसे मैं विषय सुख की लालसा करती हूँ कितने दुख की बात है मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूँ तो जिन आत्मा का अस्तित्व है लेकिन शरीर का अस्तित्व होते हुए भी नहीं है पानी के रा आसमानस बुद की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभाद यह हमने कई बार सुना है बुलबुले की तरह हर मनुष्य का शरीर है और क्षण के लिए मिला है यानी कुछ समय के लिए मिला है कब समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता जैसे कि बुलबुला अभी दिखता है और कुछ ही क्षण बाद फूट जाता है तो बुलबुला दिख जरूर रहा है पर उसका अस्तित्व कहाँ है वो तो समाप्त हो जाता है इतना कम क्षण के लिए होता है इतना कम समय के लिए कि उसका होना ना होना बराबर है ऐसे ही जिन व्यक्तियों से इंद्रित्रपति करने के बारे में सोचा ज ये तो मन अविद्या का शिकार है। अविद्या के कारण सोचता है कि फलाफला इंसान मुझे सुख देगा, उसकी देह से मेरी देह को सुख मिलेगा। लेकिन ये तो मन का ही खेल है, सुख है नहीं कहीं भी। मन ही इतने संकल्प विकल्प कर लेता है, इतनी कल्पनाएं बांध लेता है कि व्यक्ति जो है सोचता है कि उसके स्पर्श से मु वो उसी के इंतजार में हलके से स्पर्श से भी उसे लगता है कि हाँ मैं बहुत सुखी हो गया। लेकिन सुख का भ्रम उसके अपने मन ने उसे दिया। ये हमेशा हमेशा याद रखना होगा। और पिंगला जी को ये बात अब समझ आ रही है। इसीलिए कह रही हैं, हाय हाय मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हो गई। इसका मतलब कि मैं आत्मा ह इंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। मैं कंट्रोलर हूँ इंद्रियों की। ये मेरी इंद्रियाँ हैं जो भगवान ने मुझे दी हैं। अब इनके अधीन हो गई। जड़ हाथ मुझे चला रहा है, जड़ आँख मुझे घुमा रही है, जड़ जनेंद्रिया का वेग मुझे सता रहा है, मैं भाग रही हूँ। मैं इनके अधीन हो गई? हाँ, हाँ ह जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है हुँ? मैं सच में बड़ी मूर्ख हूं अगले श्लोक में कह रही हैं संतम समीपे रमणम प्रतिपदम वित प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख बयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहम भजे अज्ञा कह रही हैं कि देखो तो सही मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के तथा कथित पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको भी छोड़ दिया और उन दुच मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्� ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। देखिए पिंगला जी पर वाकई बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा हुई है। ये सोच, ये विचार उठना, ये तो बहुत बड़े सत्संग के बाद ही होता है, है ना? बहुत ज़्यादा सत्संग तब कहीं होता है कि ऐसा विचार हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, हमारे आचार्यों ने कहा मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा कुरु सदबुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन विनोदय चित्तं कि हे मूर्ख धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो सत से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न धन प्राप्ति की तृष्णा ही पिंगला को भटका रही थी, और वो जिस प्रकार के धन को अर्जित कर रही थी, उससे उनका मन हमेशा अप्रसन्न रहता था, असंतुष्ट ही रहता था। लेकिन बिना सत्संग के तो अनासक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। कहा गया है ना, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोह कि सत्संग से ही अनासक्ति मिलती है और अनासक्ति से ही माया छूटती है और जब माया छूटती है तो वास्तविक नित्य तत्व यानी भगवान का अनुभव होता है जिसके अनुभव से मुक्ति की प्राप्ति होती है हुँ? लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां तो इनपर बहुत बड़ी कृपा हो गई है बहुत ही बड़ी कृपा कि ये आज सोच प मैंने कितनी मूर्खता का कार्य किया है ये जो निराशा की जो शिक्षा मिली है इस विदेह देश वासनी वेश्या पिंगला को हुँ? ये बहुत ऊंची शिक्षा है क्योंकि उनके मन में हमेशा से ये आशा थी कि मुझे धनी व्यक्ति का संग प्राप्त हो और जहां पर सत्संग मिलता है वहीं पर इस प्रकार की आशा से मुक्ति मिलती है, आसक्ति से मुक्ति मिलती है। याद रखिए, अगर हम किसी डाकू का संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी दस्तु पनाएगा। और अगर हम किसी साधु का संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी जो है अच्छे गुण आएंगे, भगवान के प्रति प्रेम आएगा। तो पिंगला वेश्या जिस प्रकार का संग करती थी, वहाँ पर इस परंतु तो भी उनके पक्ष में ये बात असंभव हुई नहीं क्यों क्योंकि आशा ही संसार बंधन का पाश है रस्सी है जिससे हमें बंधन प्राप्त होता है ये आशा और इसे छेदा जाता है निर्वेद रूपी तलवार से और जिस रात को पिंगला को अपना काम पुरुष नहीं मिला तो उसका मन उसे दिक्कत उठा और उनके अंदर बह उन्होंने सोचा कि जब कामना मेरी पूरी ही नहीं है तो अब और कामना नहीं करूंगी। याद रखिए ये जो वासना का बीज है ना ये विरक्ति से ही नष्ट होता है, ये वैराग्य से ही नष्ट होता है। वासना के बीज को पानी देते रहेंगे, उसका चिंतन करते रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस समय इनका निर और अब बहुत बड़े वृक्ष का मानु उसने आकार धारण कर लिया है और इस समय उस महावृक्ष की छाया के कारण वो वासना रूपी जो क्षुद्र वृक्ष है वो अब क्षीण होता जा रहा है और इसीलिए अब उनकी सारी दुष्कामनाएं दूर चली गई हैं और ऐसा सौभाग्य मगर कैसे उनके अंदर आया ऐसी सुमति कैसे आई अं ये सुमती इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर महर्षि योगिवरदत्त त्रेजी उस रात को पिंगला के आंगन में आगमन करके वहाँ वो शयन किए थे। उन्होंने उनके आंगन में बहुत बड़ा आंगन था वहीं कोने में रात बिताई थी। और अपने पापाचरण के कारण पिंगला बहुत विलाप कर रही हैं कि मैंने बहुत पाप की तो जिस समय हम अपने पाप के बारे में बताते हैं और अनुताप करते हैं करंदन करते हैं रोते हैं तो पाप समाप्त होने लगते हैं पाप समाप्त ही तभी होते हैं जब हम उसके बारे में बताते हैं और अनुताप करते हैं और चूंकि उनका वो पाप अब हो गया था इसीलिए उनके आंगन में दत्तात्रेय का आगमन स्वच्छ दर्पण में जिस तरह से प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है ऐसे ही उनके हृदय दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब अब साफ-साफ दिखाई देने लगा वो सोचने लगी कि मैंने थोड़े से तुच्छ अर्थ के लिए पैसों के लिए निकृष्ट कामुक लंपटों के निकट अपनी बिक्री कर दी थी परंतु उन्होंने तो अपने आज से मैं परम पुरुष भगवान के अलावा अन्य पुरुष की सेवा नहीं करूंगी। मैं उस प्रेम लंपट महापुरुष श्रीकृष्ण के उद्देश्य से ही काया मन और वाक्य सहित आत्म विक्रय करती हूँ। जब मैंने कामुक व्यक्ति को अपने आप को बेचा तो उसके बदले में लिया पैसा। इस बार ये मूल्य पैसा नहीं होगा, इस बार � ये अपने आप को कोसते हुए भगवान का अनुभव कर रहे हैं कि ये लोग तो बहुत दूर हैं ये तो दुष्ट हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो आ रहा है मगर कोई आता नहीं है और कोई आता भी है तो क्या देता है हुँ? दुख तकलीफ कष्ट मोह आदि व्यादि मानसिक संता शारीरिक दुख लेकिन देखो तो, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है देखिए पिंगला जी के हृदय में ही भगवान विराजमान है ऐसा नहीं है मेरे और आपके हृदय में भी भगवान विराजमान है जो वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन देते हैं पर क्या हम इस बात का अनुभव कर पाते हैं नहीं याद मगर इस समय पिंगला जी कह रहे हैं कि हाय हाय मैंने उन्हें छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते उल्टे दुख भय आदिव्याधि शोक और मोह देते हैं तो इस समय अपनी करनी पर पछता रही हैं पिंगला जी और भी बहुत कुछ बुगारी हैं जिस पर चर्चा करेंगे हम स